जादू का घोड़ा इधरी पर बच्चों को कठिन परिस्थितियों से निपटने में मदद कर सकती है और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकती है साथ ही वो वैश्विकों में गहरी समझ को प्रोत्साहित कर सकती हैं। मौखिक और लिखित कहानियों के माध्यम से हम और हमारे बच्चे अब अधिक लचीले होने की क्षमता विकसित कर सकते हैं वे अपने बारे में और जीवन के बारे में बहुत सी चीजों को समझना सीख सकते हैं जादू का घोड़ा उन्होंने पौधों को उगाने फलों की कटाई और संरक्षण में अन्य देशों में बिक्री के लिए वस्तुओं को बनाने में और कई अन्य व्यावहारिक कलाओं में अग्रणीय खोज की थी उनका शासक बहुत ही काबिल और संवेदनशील था और वो कई नई खोजों और गतिविधियों को प्रोत्साहित करता था क्योंकि उसे पता था कि नई खोजें उसके लोगों की मदद करेंगी उसके दो बेटे थे जो लोगों के निगाहों में बहुत कम मूल्य की थी समय समय पर राजा जिसका नाम राजा मुमकिन था इस प्रकार की घोषणा करता था जिन लोगों के पास दिलचस्प योगी उपकरण हो वो उन्हें परीक्षण के लिए महल में पेश करें ताकि उन्हें पुरस्कृत किया जा सके अब उस देश में दो आदमी थे एक लोहार और एक लकड़ी का काम करने वाला बढ़ी जो वैसे तो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे लेकिन दोनों अजीबोगरीब उपकरण बनाने में माहिर थे जब उन्होंने इस घोषणा को सुना तो वे पुरस्कार जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा प्रतिस करने को तैयार हो गए ताकि उनकी योग्यताओं की भी निष्पक्ष परख हो जाए और राजा द्वारा उन्हें सार्वजनिक रूप से मान्यता भी मिले लोहार ने कई प्रतिभाशाली विशेषज्ञों की मदद से एक शक्तिशाली इंजन पर गुप्त दीवारों से घेरा। लकड़ी का काम करने वाला अपने एक जंगल में चला गया जहां लंबे एकांत एक चिंतन के बाद उसने अपनी उत्कृष्ट कृति तैयार की प्रतिद्वंदिता की खबर सबोर फैल गई लोगों ने सोचा की लोहार आसानी से जीत जाएगा क्योंकि उसके बढ़िया काम को लोगों ने पहले भी देखा था दूसरी ओर बढ़ई कि बनी चीजों की प्रशंसा की गई लेकिन वे बहुत उपयोगी नहीं पाई गई जब दोनों कलाकार तैयार हुए तो राजा ने दरबार में उनका स्वागत किया लोहार ने एक विशाल धातु की मछली बनाई जो उसके अनुसार पानी के ऊपर और पानी के नीचे भी तैर सकती थी वो जमीन पर सामान हो सकती थी जमीन में दब सकती थी और यहां तक की हवा में भी धीरे धीरे उड़ भी सकती थी पहले तो अदालत के लिए यह विश्वास करना मुश्किल हुआ कि किसी मनुष्य द्वारा बनाई कोई ऐसी चीज ऐसा चमत्कार कर सकती थी लेकिन जब लोहार और उसके सहायकों ने उसका प्रदर्शन किया तो राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने लोहार को एक महान सम्मान एक विशेष पद और समुदाय के होने की उपाधि दी। प्रिंस होशियार को और अधिक चमत्कारिक मछलियां बनाने और उन्हें सभी के लिए उपलब्ध कराने का भार सौंपा गया लोगों ने लोहार और होशियार को आशीर्वाद दिया साथ ही उस दयालु और बुद्धिमान राजा को भी आशीर्वाद दिया जिससे वे बहुत प्यार करते थे अपने उत्साह में लोग विनम्र बढ़ई के बारे में सब कुछ भूल गए फिर एक दिन किसी ने कहा लेकिन प्रतियोगिता का क्या हुआ बढ़ई का आविष्कार कहां है हम सभी उसे भी एक चतुर कारीगर के रूप में जानते हैं शायद उसने भी कुछ उपयोगी बनाया हो उन मछलियों से ज्यादा उपयोगी और क्या हो सकता है होशियार ने पूछा बहुत से लोग उसे सहमत थे लेकिन एक दिन राजा भी ऊब गया वो मछलियों और उनके चमत्कारों की रिपोर्टों से थक गया उसने कहा अच्छा उस बढ़ई को बुलाओ क्योंकि अब मैं यह देखना चाहता हूं कि उसने क्या बनाया है साधारण बढ़े मोटे कपड़े में लिपटा एक पार्सल लेकर दरबार में हाजिर हुआ जैसे ही पूरा दरबार उसकी कृति देखने के लिए आगे बढ़ा बढ़ई ने कवर को हटा दिया उसने एक लकड़ी का घोड़ा बड़ी खूबसूरती से उकेरा था और उसने रंगीन पेंट से उसे सजाया था लेकिन राजा ने उसे देखकर कहा यह तो केवल एक खिलौना है लेकिन पिताजी प्रिंस टम्पल ने कहा आइए हम उस बढ़ई से ही पूछे कि उसने वो क्यों बनाया है बहुत अच्छा राजा ने कहा यह किस लिए है महामहिम बड़े ने अकलाते हुए कहा यह जादुई घोड़ा है यह प्रभावशाली नहीं दिखता लेकिन इसकी अपनी आंतरिक इंद्रियां हैं मछली के विपरीत जिसे आप ऑर्डर देना पड़ता है यह घोड़ा खुद सवार की इच्छाओं को समझ सकता है और सवार जहां भी जाना चाहे उसे वहां ले जाता है ऐसी मूर्खतापूर्ण चीजें केवल तंबल के लिए ही उपयुक्त होंगी मुख्यमंत्री ने राजा के कान में बड़बड़ाया इसकी तुलना चमत्कारिक मछली से बिल्कुल नहीं की जा सकती बड़े उदास होकर जाने की तैयारी कर रहा था तभी तंबल ने कहा पिताजी कृपया मुझे वो लकड़ी का घोड़ा लेने दे ठीक है राजा ने कहा उसे तंबल को दे दो हाँ बढ़े को ले जाकर एक पेड़ से बांध दो ताकि उसे यह पता चले कि हमारा समय कितना मूल्यवान है उसे सोचने दो तो कि चमत्कारिक मछली ने हमें कितना समृद्ध बनाया है और शायद जब वो ये सोच ले कि उसे वास्तव में क्या काम करना है तो हम उसे अभ्यास करने के लिए जाने देंगे बड़े को ले जाया गया और राजकुमार तंबल जादू के घोड़े को लेकर दरबार से निकल गया तंबल घोड़े को अपने कमरे में ले गया और उसने पाया कि उसमें कई घुंगू बंधे थे जो चतुराई से नक्काशीदार डिजाइनों में छिपे हुए थे जब उन्हें एक निश्चित तरीके से घुमाया जाता तो घोड़ा और उस पर चढ़ा हुआ सवार हवा में उड़ते हुए और गुंडी हिलाने वाले के दिमाग में जो मंजिल होती घोड़ा उसे वहां ले जाता इस तरह तंबल ने दिन ब उन जगहों के लिए उड़ाने भरी जहाँ वो पहले कभी नहीं गया और उसे बहुत सी नई चीजें पता चली वो हर जगह घोड़े को अपने साथ लेकर जाता था एक दिन वो होशियार से मिला जिसने उससे कहा लकड़ी का घोड़ा बस तुम्हारे लिए ही ठीक है पर मैं सभी लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा हूं और वही मेरी दिली इच्छा है ने सोचा, काश मुझे पता होता कि सबका भला क्या होता है और काश में अपने दिल की इच्छा को जान पाता जब अपने कमरे में था तो वो घोड़े पर बैठ गया और उसने घुंडी घुमा दी और सोचा मैं अपने दिल की इच्छा को खोजना चाहता हूँ प्रकाश की तुलना से भी अधिक तेजी से घोड़ा हवा में उठा और राजकुमार को एक एक हजार दिन दूर एक सु, दूर सुदूर के राज्य में ले गया जहां पर एक जादूगर राजा का शासन था राजा जिसका नाम कहना था कि एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम प्रिंसेस पर्ल था बेटी की रक्षा के लिए राजा ने उसे एक महल में कैद कर दिया था जो आकाश में घूमता रहता था और जहां कोई नश्वर व्यक्ति नहीं पहुंच सकता था जैसे जैसे तंबल जादू की भूमि के पास आया उसने आकाश में चमकता हुआ महल देखा और वो और वो वहीं उतर गया जब राजकुमारी उस युवा घुड़सवार घुड़सवार से मिली तो उसे उससे प्यार हो गया। मेरे पिता हमें शादी नहीं करने देंगे राजकुमारी ने कहा, क्योंकि उनकी आज्ञा है कि मुझे एक और जादूगर राजा के बेटे से शादी करनी चाहिए जो हमारे देश के पूर्व में ठंडे रेगिस्तान में रहता है इस शादी से मेरे पिता दोनों राज्यों को एकजुट करना चाहते हैं और कोई भी उनकी आज्ञा को चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सकता मैं उनके पास जाऊंगा और उनके साथ तर्क वितर्क करने की कोशिश करूंगा तंबल ने जादू के घोड़े पर चढ़ते हुए कहा लेकिन जब वह जादू के देश में उतरा तो वहां पर देखने के लिए इतनी सारी नई और रोमांचक चीजें थी कि उसने महल में जाने की जल्दी नहीं की जब वह अंत में महल में पहुंचा तो द्वार पर ढोल बज रहा था जिसका मतलब था कि राजा अनुपस्थित था तम्बल ने पूछा कि राजा कब लौटेंगे वो उड़ते राजमहल में अपनी बेटी से मिलने गए हैं एक आदमी ने कहा और वो आमतौर पर अपनी बेटी के साथ कई घंटे बिताते हैं फिर तंबल एक शांत स्थान पर गया और वहां उसने घोड़े को राजा के निजी महल में जाने के लिए कहा मैं उनके घर के पास जाऊंगा उसने मनी मन सोचा क्योंकि अगर मैं उनकी अनुमति के बिना उड़ते राजमहल में गया तो क्रोधित हो सकते हैं राजा के घर पहुंचने के बाद वो पर्दे के पीछे छिप गया और सोने के लिए लेट गया इस बीच र... बात को गुप्त रखने में असमर्थ प्रिंसिस पल ने अपने पिता को बता दिया कि एक उड़ने वाले घोड़े पर एक आदमी उसे मिलने आया था और उसे शादी करना चाहता था वो सुनकर राजा का बहुत क्रोधित उन्होंने उड़ते राजमहल के चारों ओर दरबान लगा दिए और फिर मसले पर सोचने के लिए अपने महल में लौटे जैसे उन्होंने अपने सैन कक्ष में प्रवेश किया उसके बिना जीव वाले जादू के नौकर ने उन्हें इशारे से कोने में पड़े लकड़ी का घोड़ा दिखाया आह जादूगर राजा चिल्लाए चलो अब वो मेरे काबू में है अब हम देखेंगे कि क्या संभव हो सकता है जब राजा और उसके सेवक घोड़े की जांच कर रहे थे तभी राजकुमार फिसलकर महल के दूसरे हिस्से में छिप गए राजा ने घुंडी घुमाई घोड़े को थपथपाया और यह समझने की कोशिश की के लिए ही और फिर को एक अलमारी में बंद कर दिया गया अब राजा कहना ने सोचा कि वो बिना कोई देर किए अपनी बेटी की शादी की व्यवस्था करेगा क्योंकि हो सकता है कि घोड़े वाला राजकुमार प्रिंसेस पर्ल को पानी की कोई और तरकीब अपनाये इसलिए उसने बेटी को अपने महल में बुलाया और दूसरे जादूगर राजा को एक संदेश भेजा जिसका बेटा प्रिंसिस पल से करने वाला था, था तलाश उसे अब बहुत निराशाजनक लग रही थी लेकिन उसने खुद से कहा चाहे मेरा शेष जीवन इस काम में बीते पर मैं इस राज्य पर बलपूर्वक कब्जा करने के लिए अपने सैनिकों के साथ वापस आऊंगा पर उसके लिए मुझे अपने पिता को समझाना होगा उन्हें मेरे दिल की इच्छा पूरी करने में जरूर मददों और रेत के तूफान का सामना करते हुए वो जल्दी रेगिस्तान में खो गया बैकुल तंबल ने खुद को अपने पिता जादूगर राजा बढ़े यहाँ तक की प्रिंसेस पर्ल और जादू के घोड़े को भी इस शस्त्र के लिए दोषी ठहराया कभी उसे लगता था कि उसने आगे पानी कभी उसे लगता था कि उसके आगे पानी दिख रहा है तो कभी शहर दिखते थे वो कभी प्रसन्नता का अनुभव करता था कभी अतुलनीय रूप से उदास होता था कभी कभी उसे लगता था कि मुश्किलों में उसके कुछ साथी हैं, लेकिन फिर वो खुद को बिल्कुल अकेला पाता था उसे लगा कि वो अनंत काल से यात्रा कर रहा था अचानक जब उसने हार मान ली तभी उसने अपने सामने कुछ देखा जो पहले एक मृद तृष्णा की तरह लग रहा था वो स्वादिष्ट फलों से भरा एक बगीचा था जो चमक रहा था और उसे अपने करीब आने का इशारा कर रहा था पहले तो तंबल ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और चलना जारी रखा जारी रखा लेकिन जल्दी उसे एहसास हुआ कि वाकई में एक ऐसे बगीचे के पास से गुजर रहा था उसने कुछ फलों को इकट्ठा किया और उनका स्वाद चखा वे स्वादिष्ट थे उन फलों से उसका भय और साथ ही उसकी भूख प्यास को भी दूर कर दिया जब उसका पेट भर गया तो एक विशाल पेड़ की छाया में लेट गया और सो गया जब वो उठा तो उसे काफी अच्छा लगा लेकिन कुछ गलत भी लग रहा था पास के एक ताल में उसने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा अब उसका चेहरा एक बुरे सपने जैसे था उसने खुद को नोचा और थपथपाया और खुद को जगाने की कोशिश की लेकिन उससे कोई काम नहीं बना उसने भय के साथ चीखते चिल्लाते हुए खुद को जमीन पर फेंक दिया चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं उसने सोचा इन फलों ने मुझे बर्बाद कर दिया है अब सबसे बड़ी सेना भी विजय में मेरी मदद नहीं कर पाएगी अब मुझसे कोई भी शादी नहीं करेगा खासकर प्रिंसिस पल तो बिल्कुल नहीं जानवर भी मुझे देखकर डरेंगे और मेरी मन की अभिलाषा निश्चय ही मुझे ठुकरा देगी और फिर वो अपना होश खो बैठा जब उसकी आंख खुली तो अंधेरे में उसने देखा कि प्रकाश की एक किरण खामोश पेड़ों के बीच से आ रही थी उसके अंदर डर और आशा ने संघर्ष किया जैसे ही प्रकाश करीब आया उसने देखा कि एक चमकदार तारे जैसी आकृति में गिरा हुआ एक दीपक था दीपक को एक दाढ़ी वाला आदमी पकड़े था और उसके चारों ओर दीपक का प्रकाश फैला था मेरे बेटे आदमी ने तंबल से कहा तुम पर इस जगह का असर हुआ है अगर मैं नहीं आया होता तो तुम इस मंत्र मुग्ध करने वाले उपन के एक जानवर बन जाते क्योंकि यहां पर तुम्हारे जैसे और अनेकों प्राणी हैं लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं तम्बल ने सोचा कि कहीं वो आदमी भेष में उन में उन आदमी भेष में बुरे पेड़ों का मालिक तो नहीं था लेकिन जैसे ही उसे होश वापस आया उसने महसूस किया कि अब उसके पास होने के लिए कुछ बाकी नहीं बचा था मेरी मदद करे महाराज तम्बल ने कहा यदि तुम सच में अपने दिल की इच्छा चाहते हो बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा तो तुम केवल उस इच्छा को अपने दिमाग में दृढ़ता से रखना और ताजे स्वादिष्ट फलों आदि के बारे में नहीं सोचना फिर तुम उन सूखे मेवों को खाना जो इन वृक्षों के नीचे पड़े हैं उसके बाद अपने भाग्य का अनुसरण करना इतना कहकर वो आदमी चला गया जैसे ही आदमी का प्रकाश अंधेरे में गायब हुआ तंबल ने चंद्रमा को उगते देखा और उसकी हल्की रोशनी में उसने देखा कि सच में हर पेड़ के नीचे सूखे मेवों के ढेर थे उसने कुछ मेवे इकट्ठे किए और जितनी जल्दी हो सका उन्हें खा लिया धीरे धीरे उसके हाथों और बाजुओं से फर्क गायब हो गया सिंह सिकुड़ गए फिर गायब हो गए उसकी दाढ़ी गिर गई और फिर वो फिर से खुद तंबल बन गया जब प्रकाश की पहली किरण आई और भोर हुई तो उसने ऊंटों की घंटियों की आवाज सुनी मुग्धवन से होकर एक भव्य शोभा यात्रा आ रही थी जब तंबल वहां खड़ा था तो दो सवार लोगों और जानवरों की लाइन से दूर हटकर उसके पास सरपट दौड़ पड़े एक अधिकारी ने कहा राजकुमार के नाम पर हम आपसे कुछ फल मांगते हैं उनकी दिव्य महिमा प्यासी है और उन्होंने इनमें से कुछ अजीब खुबानियों की इच्छा जाहिर की है तंबल नहीं हिला वो अपने हाल के अंगों से बिल्कुल शून्य हो गया था सुन हो गया था अब राजकुमार अपनी गाड़ी से नीचे आया और कहा मैं पूर्व के जादूगर राजा का पुत्र जादूगर जादा हूं सोने का एक मुझे तुम्हारे कुछ फल पाने की इच्छा है जल्दी में हूँ पश्चिम के जादूगर राजा कहााना की बेटी प्रिंसेस पर्ल के पास इन शब्दों को सुनकर तंबल का दिल हिल गया लेकिन उसने यह महसूस किया कि यही वो नियति है जिसका पालन करने के लिए एक आदमी ने बुढ़े आदमी ने उससे कहा था उसने राजकुमार को उतने दावा किया कि वो सामान्य था और उसके सैनिक विकृत थे राजकुमार को रोका और जल्दबाजी में आपस में सलाम मशविरा किया तम्बल ने दावा किया कि अगर राजकुमार सोता नहीं तो सब कुछ ठीक होता अंत में तंबल को गाड़ी में बैठाने और उसे राजकुमार की भूमिका निभाने का फैसला किया गया सिंह वाले जादूगर जादू को एक घोड़े से बांध दिया गया उसे गुर्खा पहनाया गया जिससे वो एक महिला दासी दिखे सलाहकारों ने कहा हो सकता है कि अंत में उसकी बुद्धि ठीक हो जाए। वैसे वो अभी भी हमारा ही राजकुमार है तंबर ही राजकुमारी से शादी करेगा फिर जितनी जल्दी हो सकेगा हम उन सभी को अपने देश में वापस ले जाएंगे जहां हमारा राजा इस समस्या को हल करेगा तंबल अपने भाग्य का अनुसरण करते हुए उसमें शामिल होने के लिए सहमत हो गया जब पार्टी पश्चिम की राजधानी में पहुंची तो राजा स्वयं उनसे मिलने के लिए बाहर आया तंबल को राजकुमारी के दुल्हे के रूप में ले जाया गया प्रिंसेस पल उसे देख इतनी चकित हुई कि वो लगभग बेहोश हो गई लेकिन तंबल ने जल्दी से फुस उसे सब कुछ बता दिया और इस तरह उनका विवाह हुआ और लोगों ने एक महान उत्सव मनाया इस बीच सिंह वाले राजकुमार की बुद्धि वापस आ गई लेकिन उसका मानवीय रूप अभी वापस नहीं आया था और उसके अनुरक्षक ने अभी भी बुरके में ही रखा था जैसे ही दावत समाप्त हुई वाले राजकुमार की पार्टी के जो तंबल और राजकुमारी अब समय आ गया है कि हमारे ज्योतिषियों जो, की घोषणाओं के अनुसार दुल्हा दुल्हन जोड़े को वापस हमारे देश में ले जाने का ताकि वे अपने नए घर में स्थापित हो सके राजकुमारी खतरे की इस घड़ी में तंबल की ओर मुड़ी क्योंकि वो जानती थी कि जैसी ही वे जैसे ही वे खुली सड़क पर होंगे जादूगर ज्यादा उस पर दावा करेगा और तंबल का अंत कर देगा तम्बल ने फुसफुसाते हुए कहा किसी भी बात से मत करो हमें अपने भाग्य का अनुसरण करते हुए जितना बन सके उतना अच्छा कार्य करना चाहिए तुम जाने की सहमति दे दो लेकिन इतना कहो कि तुम लकड़ी के घोड़े के बिना यात्रा नहीं करोगी पहले तो जादूगर राजा अपनी बेटी की इस इच्छा से नाराज हुए उन्होंने महसूस किया कि वो घोड़ा इसलिए चाहती होगी क्योंकि वो उसके पहले प्रेमी के साथ जुड़ा हुआ था लेकिन सिंह वाले राजकुमार के मुख्यमंत्री ने कहा महा महिम एक खिलौने की इच्छा किसी भी युवा लड़की की हो सकती है आप उसे वो खिलौना जादूगर जादे ने अपना भुरखा फेंक दिया और उसने तंबर को पुकारा तुम ही मेरे दुखी दुर्भाग्य के, के रचयता हो मैं तुम्हारे हाथ पर बांध दूंगा और तुम्हें अपने देश वापस ले जाऊंगा तुम्हें मुझे इस जादू से निकालने का तरीका बताना ही होगा नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा और मुझे थी। कुछ ही मिनटों में दुल्हा दुल्हन राजा मुमकिन के महल में उतरे उनके साथ जो कुछ हुआ था वो उन्होंने राजा को बताया राजा उनकी सुरक्षित वापसी पर खुशी से झूम उठा राजा ने तुरंत बढ़े को जेल से रिहा किया उसे पुरस्कृत पुरस्कृत किया और सभी नागरिकों की उसकी सराहना करने का आदेश दिया प्रसन्न था क्योंकि चमत्कार से मोहित था मैं आपके लिए खुश हूं अगर आप खुश हैं राजकुमार ने अपने भाई से कहा लेकिन मुझे लगता है कि उन चमत्कारिक मछलियों से ज्यादा लोगों को फायदा नहीं हुआ है और फिर यह कहानी उस देश के लोगों के बीच एक मूल कहावत बन गई हालांकि फिर लोग उसकी शुरु, शुरुआत को भूल गए कहावत है जो लोग मछली चाहते हैं वे मछली के जरिए बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और जो अपने दिल की इच्छा नहीं जानते उन्हें अपने लकड़ी के घोड़े की कहानी सुननी चाहिए समाप्त